महाभारत शांति पर्व एक विंशत शतमोध्याय दंड के स्वरूप नाम लक्षण प्रभाव और प्रयोग का वर्णन युधिष्ठिच अय पिता महे नोक्त राजधर्म सनातन ईश्वरश्च महादंडो दंडे सर्व प्रतिष्ठित युधिष्ठिर ने पूछा पितामह आपने यह सनातन राजधर्म का वर्णन किया है इसके अनुसार महान दंड ही सबका ईश्वर है दंड के आधार पर सब कुछ टिका हुआ है देवता नाम नाम नाम महात्म यक्षरक्ष विशे लोके विशेषत प्राणिनावासिना सर्वव्यापी महातेजा दंड श्रेया नो प्रभो देवता ऋषि पितर महात्मा यक्ष राक्षस पिछाच तथा साध्यगण एवं पशु पक्षियों की योनि में निवास करने वाले जगत के समस्त प्राणियों के लिए भी सर्वव्यापी महातेजस्वी दंड ही कल्याण का साधन है इतवुक्त दंडे वै सचरा चरम पश्यतालोकमासक्त ससुरासुर मनुषम एक तह ज्ञात तत्व भरतर्षभ देवता असुर और मनुष्यों सहित इस संपूर्ण विश्व को अपने समीप देखते हुए आपने कहा है है। कि दंड पर ही चराचर जगत है। मैं यथार्थ रूप से यह सब जानना चाहता कि किम कि दंड क्या है कैसा है उसका स्वरूप किस तरह का है और किसके आधार पर उसकी स्थिति है प्रभो उसका उपादान क्या है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है उसका आकार कैसा है जागरति च कथम दंड प्रजा स्वहितात्मक कश्च पूर्व पर जागृति प्रतिपा वह किस प्रकार सावधान रहकर संपूर्ण प्राणियों पर शासन करने के लिए जागता रहता है कौन इस पूर्वा पर जगत का प्रतिपालन करता हुआ जागता है कष्ट विज्ञायते पूर्वम को दंड सं कि भवि दंड का गति पहले इसे किस नाम से जाना जाता था कौन दंड प्रसिद्ध है दंड का आधार क्या है तथा उसकी गति क्या बताई गई है विष्णु जी ने कहा गुरुनंदन दंड का जो स्वरूप है तथा जिस प्रकार उसको व्यवहार कहा जाता है वह सब तुम्हें बताता हूँ सुनो इस संसार में सब कुछ जिसके अधीन है वही अद्वि पदार्थ यहाँ दंड कहलाता है व्यवहार महाराज धर्म का ही दूसरा नाम व्यवहार है लोक में सदस्य सावधान रहने वाले उसके धर्म का किसी तरह लोप ना हो इसीलिए दंड की आवश्यकता है और यही उस व्यवहार का व्यवहारत्व तो है अर्थात विगत अवहार धर्म से व्यवहार दूर हो गया है धर्म का अवहार अर्थात लोभ जिसके द्वारा वह व्यवहार है इस व्युत्पत्ति के अनुसार धर्म को लुप्त होने से बचाना ही व्यवहार का व्यवहारत्व है अभी चेतपुर जन्म नुना प्रोक्त मादि सुप्रणीते नैन प्रिया प्रिय समात्मना प्रजा रक्षति य धर्म एवं राजन पूर्व काल में मनु ने यह उपदेश दिया है कि जो राजा प्रिय और अप्रिय के प्रति समान भाव रखकर किसी के प्रति पक्षपात न करके दंड का ठीक ठीक उपयोग करते हुए प्रजा की भली भांति रक्षा करता है उसका वह कार्य केवल धर्म है यथोक्तम ए तथनमेगेव मनुना पुरा जन्मयोक्तम मनुष्य ब्रह्मणो वचनमचन प्रोक्त व्यवहार नरेंद्र उपरयुक्त सारी बातें मनुष्य ने पहले ही कह दी है और मैंने जो बात कही है वह ब्रह्मा जी का महान वचन है यही वचन मनुजी के द्वारा पहले कहा गया है इसलिए इसको प्रागवचन के नाम से भी जानते हैं इसमें व्यवहार का प्रतिपादन होने से यहां व्यवहार नाम दिया गया है दंड त्रिवर्ग सततम सो प्रणीते प्रवर्तवर बहु दंडो रूप तो दंड का ठीक ठीक उपयोग होने पर राजा के धर्म अर्थ और काम की सिद्धि सदा होती रहती है इसलिए दंड महान देवता है यह अग्नि के समान तेजस्वी रूप से प्रकट हुआ है नीलोत्पल दल श्याम चतुर्द्रष्ट चतुर्भुज शंकु कर्ण महान इसके शरीर की कांति नील कमल नल के समान श्याम है इसके चार दाढ़े और चार भुजाएं हैं, हैं, हैं आठ पैर और और अनेक नेत्र हैं। इसके कान के समान रोए ऊपर की ओर उठे हुए हैं जटेम्रो मृगराज तनुछ्रूपम विभ्रम दंडो नित्यम इसके सिर पर जिटा है, मुख में दो जीवाए हैं मुख का रंग तांबे तांबे के समान है शरीर को ढकने के लिए उसने व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है इस प्रकार दुर्धर्थ दंड सदा यह भयंकर रूप धारण किए रहता है यहाँ पंद्रहवें और सोलहवें श्लोक में आए हुए पदों की नीलकंठ ने व्यवहारिक दंड के विशेष रूप से भी संगति लगाई है इन विशेषणों को रूपक मानकर अर्थ किया है मूसलम संतियानीह पास दंड स्थितहरणीयानी संवात्मा तो चरति मूर्ति महान खड्ग धनुष शक्ति त्रिशूल फरसा चक्र पास, दंड, तोमर तथा तो दूसरे दूसरे जो कोई प्रहार करने योग्य अस्त्र है है उन सब के रूप में सर्वात्मा में ही होकर जगत जन छोजन पटा घातभिधा चरत्यता वही अपराध को भेदता छेदता पीड़ा देता काटता चीरता फाड़ता तथा मरवाता है इस प्रकार ही सब दौड़ता फिरता है ऐसे वर्मा दुराधर सनातन शास्त्रम प्रागवदर्म पालो क्षरो सत्य गो सत्यगो नित्यगो ग्रज असंगो रुद्रतन मनुज्य शिवंक नाता दंडस्या कर्तिर असि विशेषण धर्म दुराधर श्रीगर्भ विजय शास्ता व्यवहार सनातन शास्त्र ब्राह्मण मंत्र शास्ता वदावर प्राग दत्तावर धर्मपाल अक्षर देव सत्यग नित्यग अग्रज असंग रुद्रतन मनु जेष्ठ और शिवंकर ये दंड के नाम कहे गए हैं दंडो ही भगवान विष्णु दंडो नारायण प्रभु उच्चते। दंड सर्वत्र व्यापक होने के कारण भगवान विष्णु है और नरों अर्थात मनुष्यों का अयन अर्थात आश्रय होने से नारायण कहलाता है वह प्रभावशाली होने से प्रभु और सदा महत्व करता है है इसलिए महान पुरुष कहलाता लक्ष्मी जगद्धात्री बहुविग्रह इसी प्रकार दंड भी ब्रह्म जी की कन्या कही गई है लक्ष्मी वृत्ति सरस्वती तथा जगद्धात्री भी उसी के नाम है इस प्रकार दंड के बहुत से रूप है अर्थनर्थ सुखम दुखम धर्म बला बलें दौर्भाग्यम भागधेय च पुण्या पुण्य गुणागुण कामुमा चर्व दिवस क्षण अप्रमाद प्रमाद हर्षक्रोधौ शोद पुरस्कार मोक्षा मोक्षो भया भे हिंसा हिंसे तपो य संयमूथ विषा अत्चादीश मध्यम चंपल मद प्रमादर्प्ष दंभोधर्य नया नय अशक्तिशक्ति मानसस्तंभ व्यव विनयश विसर्गस् काला कालौच भारत आनृत ज्ञा सत्यं श्रद्धा श्रद्धे तथा च्लीबता व्यवसाय लाभ लाभौ जया जय तीक्षणता मृदुता मृत्यु रागमानागमु तथा विरोधस्रोधस्थ कार्ये बलाबल असूया चानसूया ृप हृशप तेज कर्मा पांडित्यम वाक्शक् तत्विदिता दंड से कौरव्य लोके बहुपता अर्थ अनर्थ सुख दुख धर्म अधर्म बल अबल दौर्भाग्य सौभाग्य पुण्य पाप गुण अवगुण काम अकाम रितु मास दिन रात क्षण प्रमाद अ हर्ष शोक समदम दैव पुरुषार्थ बंध मोक्ष भय अभय हिंसा अहिंसा तप यज्ञ संयम विष अविष आदि अंत मध्य कार्य विस्तार मर असावधानता दर्प दंभ धैर्य नीति अनीति शक्ति अशक्ति मान स्तंभता व्यय अव्यय विनय दान काल अकाल सत्य असत्य ज्ञान श्रद्धा अश्रद्धा अकर्मण्यता उद्योग लाभ हानि जय पराजय, तीक्षणता मृदुता मृत्यु आना जाना विरोध अविरोध कर्तव्य अकर्तव्य सबलता निर्बलता असूया अनसूया धर्म अधर्म लज्जा अलज्जा संपत्ति विपत्ति स्थान तेज कर्म पांडित्य, पाण्डित्यवाशक्ति तथा तत्वबोध ये सब दंड के ही अनेक नाम और रूप है कुरनंदन इस प्रकार इस जगत में दंड के बहुत से रूप है न संडो वही प्रमु परस्परम भयाद दंड से नान्योन्यम घंती चै यदि युधिष्ठिर यदि संसार में दंड की व्यवस्था ना होती तो सब लोग एक दूसरे को नष्ट कर डालते दंड के ही भय से मनुष्य आपस में मार काट नहीं मचाते हैं दंड नरक क्षमा ही राजन हर हर प्रजा राजी है तस्मात्ण राज दंड से सुरक्षित रहती हुई प्रजा ही इस जगत में अपने राजा को प्रतिदिन धन धान्य से संपन्न करती रहती है इसलिए दंड ही सबको आश्रय देने वाला है व्यवस्था क्षेत्र नरेश्वर सत्य व्यवस्थित हो धर्म ओ ब्राह्मण स्विष्ट नरेश्वर दंड ही इस्लोक को शीघ्र ही सत्य में स्थापित करता है सत्य में ही धर्म की स्थिति है और धर्म ब्राह्मणों में स्थित है धर्मयुक्ता द्विजश्रेष्ठा भेदयुक्ता बहु यज्ञ वेदे भो यीणा दैवता से देंता चक्रप्युमा प्रजा प्रतिष्ठान तस्मा प्रजा प्रतिष्ठे दंडो जागर्ति धर्मयुक्त ब्राह्मण वेदों का स्वाध्याय करते हैं वेदों से ही यज्ञ प्रकट हुआ है यज्ञ देवताओं को तृप्त करता है तृप्त हुए देवता इंद्र से प्रजा के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं इससे इंद्र प्रजाजनों पर अनुग्रह करके अर्थात समय पर वर्षा के द्वारा खेती उपजाकर उन्हें अन्न देता है समस्त प्राणियों के प्राण सदा अन्न पर ही टिके हुए हैं इसलिए दंड से ही प्रजाओं की स्थिति बनी हुई है वही उनकी रक्षा के लिए सदा जागृत रहता है एवं प्रयोजनश रक्षण क्षत्रियताम गजा सुगरती नित्योक्षर इस प्रकार रक्षा रूपी प्रयोजन सिद्ध करने वाला दंड क्षत्रिय भाव को प्राप्त हुआ है वह अविनाशी होने के कारण सदा सावधान होकर प्रजा की रक्षा के लिए जागता रहता है ईश्वर पुरुष प्राण सत्वम चित्तम प्रजापति भूतात्मा जीव इतव नाम भी प्रोचते ईश्वर पुरुष प्राण सत्व चित्त प्रजापति भूतात्मा तथा जीव इन आठ नामों से दंड का ही प्रतिपादन आ जाता है दंड संयुक्त सदा पंच विधात्मक जो सर्वदा सैनिक बल से संपन्न है तथा तो जो धर्म व्यवहार दंड ईश्वर और जीव रूप से पांच प्रकार के स्वरूप धारण करता है उस राजा को ईश्वर ने ही दंड नीति तथा अपना ऐश्वर्य प्रदान किया है किन्ही किन्हीं के मत में प्रजा के जीवन धन मान स्वास्थ्य और न्याय की रक्षा करने के कारण राजा का स्वरूप पांच प्रकार का बतलाया गया है कुलम बहुधना महात्या प्रज्ञा प्रोका बलह आहार्यम अष्ट कैन्द्रव्य बल युधिषि युधिषि राजा का बल दो तरह का होता है एक प्राकृत और दूसरा आहार्य उनमें से कुल प्रचुर धन मंत्री तथा बुद्धि ये चार प्राकृतिक बल कहे गए हैं आहार्य बल उससे भिन्न है वह निम्नांकित आठ वस्तुओं के द्वारा आठ प्रकार का माना गया है अस्तिनो स्वा रिर्नाविष्टे तथा चैशिकाशा विदांगम बल स्मृत हाथी घोड़े रथ पैदल नौका बेगार देश की प्रजा तथा भेड़ आदि पशु ये आठ अंगों वाला बल आहारी माना गया है अथवा युक्त रथिनो हस्ती आयिन् अश्वारोहाता मंत्रि रसदाश भिक्षुकावाका मुहूर्ता दिवचिता कोशो मित्रा ध्यम चर्वोपरण सात प्रकृतिचाष्टम शरीर मि यदि राज्य से दंडमें वम दंड प्रभव अथवा संयुक्त अंग के रथी हाथी सवार घुड़सवार पैदल मंत्री वैद्य भिक्षुक वकील ज्योतिथि दैवज्ञ कोष मित्र धान तथा अन्य सब सामग्री राज्य के सात प्रकृतियां, अर्थात स्वामी आमात्य श्रुहिद, कोष राष्ट्र दुर्ग और सेना और उपर्युक्त आठ अंगों से युक्त बल इन सबको राज्य का शरीर माना गया है इन सब में दंड ही प्रधान अंग है क्योंकि दंड ही सबकी पत्ति का कारण है ईश्वरण प्रयत्न कारण क्षत्रिय दंडो दत्ता समान आत्मा दंडो हृदम सनातन ईश्वर ने यत्न पूर्वक धर्म धर्मरक्षक रक्षा के लिए क्षत्रिय के हाथ में उसके समान जाति वाला दंड समर्पित किया है इसलिए दंड ही इस सनातन व्यवहार का कारण है हैलोक रक्षार्थम स्वधर्म स्थापना यथ ब्रह्मा जी ने लोक रक्षा तथा स्वधर्म की स्थापना के निमित्त जिस धर्म का प्रदर्शन अर्थात उपदेश किया था वह दंड ही है राजाओं के लिए उससे भरती प्रत्यय उत्पन्न तथा पर सहित दृष्टो भरती प्रत्यय लक्षण स्वामी अथवा विचार के विश्वास के अनुसार जो व्यवहार उत्पन्न होता है वह वादी प्रतिवादी द्वारा उठाए हुए विवाद से उत्पन्न व्यवहार की अपेक्षा भिन्न है उससे जो दंड दिया जाता है उसका नाम है भर्तृप प्रत्यय लक्षण वह संपूर्ण जगत के लिए हितकर कर देखा गया है यह पहला भेद है व्यवहारस्तु वेद वेद प्रत्यय उच्चत मौलोक्त तथा पर नर वेद प्रतिपादित दोषों का आचरण करने वाले अपराधी के लिए जो व्यवहार या विचार होता है वह वेद प्रत्यय कहलाता है यह दूसरा भेद है और कुलाचार भंग करने के अपराध पर किए जाने वाले विचार या व्यवहार को मौल कहते हैं यह तीसरा भेद है इसमें भी शास्त्रोक्त दंड का ही विधान किया जाता है उक्तो यत्यय लक्षण न स नरिंद्र दंड प्रत्यय एव पहले जो भ्रत प्रत्यय लक्षण दंड बताया गया है वह हमें राजा में ही स्थित जानना चाहिए क्योंकि वह विश्वास और दंड राजा पर ही अवलंबित है दंड प्रत्यय दृष्टोपे व्यवहारात्मक स्मृत व्यवहार स्मृत हो विच्यात्मकः विचयात्मक यद्यपि स्वामी के विश्वास के आधार पर ही वह दंड देखा गया है तथापि उसे भी व्यवहार स्वरूप ही बांधा गया है जिसे व्यवहार गया है धर्म प्रत्यय उद्देश्यत्म भी, भी जिसका स्वरूप वेद से प्रकट हुआ है वह धर्म ही है जो धर्म है वह अपना गुण अर्थात लाभ दिखाता ही है पुण्यात्मा पुरुषों ने धर्म के अनुसार ही धर्म विश्वास मूलक दंड का प्रतिपादन किया है व्यवहार प्रजागोपता ब्रह्मधिष्ठो युधिष्ठिर तेन धारियति लोकान्वयी सत्यात्मा भूति जैसे ठि ब्रह्मा जी का बताया हुआ जो प्रजारक्षक व्यवहार है वह सत्य स्वरूप होने के साथ ही ऐश्वर्य के वृद्धि करने वाला है वही तीनों लोकों को धारण करता है यश्चंड सदृष्टो नो व्यवहार सनातन व्यवहार चृष्टो येदृषतम जो दंड है वही हमारी दृष्टि में सनातन व्यवहार है जो व्यहार देखा गया है वही वेद है यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है येद स वही धर्मो य धर्म सतपथ ब्रह्म पितामह पूर्व बभूवाथ प्रजापति जो वेद है वही धर्म है और जो धर्म है वही सत्पुरुषों का सन्मार्ग है सत्पुरुष है लोक पितामह प्रजापति ब्रह्मा जी जो सबसे पहले प्रकट हुए थे लोका नाम से सर्भेशा ससुरासुर रक्षसा स मनुष्यो रघवता कर्ता चूत वे ही देवता मनुष्य नाग असुर तथा राक्षसों से संपूर्ण लोकों के कर्ता तथा तो समस्त प्राणियों की सृष्टा है अन्य तो तथोन व्यवहारोयम भर्ती प्रत्यय लक्षण तस्माद अथोवाच व्यवहार निदर्शन उन्हें से भर्ती प्रत्यय नामक इस अन्य प्रकार के धन्य की प्रवृत्ति हुई फिर उन्होंने ही इस व्यवहार के लिए यह आदर्श वाक्य कहा माता पिता भ्राता स्वधर्मे माता पिता भाई स्त्री तथा पुरोहित कोई भी क्यों न हो जो अपने धर्म में स्थिर नहीं रहता उसे राजा अवश्य दंड दे राजा के लिए कोई भी अदंडीय नहीं है इसी श्री महाभारती शांति परवी राजधर्मानुशासन अध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में दंड के स्वरूप का वर्णन विषय एक अध्याय पूरा हुआ